नोशो टॉक पेव पेव लागी प्यास नंबर फाइव पहली किया आप थे उत्पत्ति ओंकार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 अचानक पाओगे सब तरफ वही सरोवर है। हैरान होोगे इतने दिन तक कैसे चूकते रहे मछली सागर में प्यासी कबीर कहते हैं एक अचंभा मैंने देखा वो अचंभा है कि मछली सागर में प्यासी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 ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं कॉपीराइट उन्नीस से 2003 सर्वाधिकार सुरक्षित किसी भी